बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैत प्रभु वंदे नंदसहोदित श्रीनंदनंदन राधिका राधि चरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंद मनोहर वाछाकरो से पा सिंधु पतिता पाने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यम बंदी परमाधव बिंदावई तुलसीदेव पिया वैकेश कृष्णभक्तिपदे दे देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत वन देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदी संतने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्र गुरु भक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमदा खजगोरण्यम सदाभवीष्ट दूहम तीर्थास्पद शिव विरचन तरण्यम भीता वंदे महापुरुष ते महा चरण स्त्यक्ता दुस्तज सुशीतरलक्ष्यं धर्मीश्चाजा जदगार मया मे गई तधा बद वंदे महापुरश ते चरणार्द यद्लवनखचंदमचटाया विस्फुित किमें गपबूस्वदर्श पूर्णाग्र सगर सार्थी सारा साराधिकाई कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निंद सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंद सियादैत गदाधर शिव सदी गौरवभक्त बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आज अनुलम्बित भुजौ कन का बद संकेत कवितरो कमलायताक्ष विशु द्विज भरो जगदर मालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा भुतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे <coughs> नमा गंगे तव पादपंकज सुरासुरैर्वंद दिव्यूपम भक्ति मुक्ति दिन भावा सदा हरा गंगातरंग रमणीयजटाकलाप गौरीर विभुषीतवाम भाग नाराएण प्रियमदापहारम वानसपुर भज भीष्यनाथ वागीष्वदीय लक्ष्मी चक्ष यसा से हृदय संबी िंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण किष्णा, किष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तावद ब्रह्म कथा तबद्रह्मकथा मुक्तिपदी तबद भाव तब्चा विश्रृंखलामय तेन लोकवेदस्थित थ कल कलना बदत्नसुवर दृश्य चैतन्यचर दिग्गज सिशिल वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर वाताएं हमारा गुरुपाद पद्म परमंश श्रेष्ठ श्री गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज यही जड़ जगत का जितना सारे विषय है ये सब चौदह चौदह भुवन का अंदर जे समस्त जो सब विषय है ये सब विषयी चीज़ों का परामर्शदाता नहीं थे एडवाइजर नहीं थे मेरा गुरुपाद पदमा परमांश श्रेष्ठ हो ये जो जड़ जगत त्रिभुवन इसका अंदर जितना सारे जड़ विषय वस्तु है इसका कोई उपदेश था हमारा गुरुजी नहीं थे लेकिन इस ब्रह्मांडों का किसी भी समस्या का एकमात्र अभ्रांत फ्लॉलेस अभ्रांत मीमांसक हमारे गुरु जी थे कोई भी समस्या का एकदम पूरा समाधान हो जाए ऐसा कर देते समस्या कुछ नहीं है जो समस्या है बोल के सारे आदमी रो रहा है वास्तविक समस्या कुछ नहीं है समस्या एक ही है जो हरी भजन नहीं कर पाए यही समस्या है सबसे बड़ा समस्या यह है कि हम हरिभजन नहीं कर पाए इससे बढ़कर कोई समस्या है नहीं बस एक समस्या जहां प्रेम है प्रेम के द्वारा सारे समस्या समाधान होता है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु झाड़ीखंड रास्ता में जाते हुए दिखाए जितना सारे जंगली जानवर है जो कुछ भी है सारे हिंसक प्राणी सब हिंसा भूल के बस एक दूसरे से प्रेम कर रहा है चैतन्य वहां पर हंस के वृंदावन का एक श्लोक बताया वृंदावन स्वर्ग की दुर्वैरा सुहासनों निमिगा हो वृंदावन ऐसा एक जगह है जहाँ कोई प्राणी किसी का साथ हिंसा नहीं करता ऐसा है सुहासनों ने मिघा दयो जहा मृगो और बाघ बाघ जो है टाइगर सब एक का एक का साथ दूसरा चुम्मन कर रहा है महापोध दिखाया झारीखंड रास्ता में ऐसा जो वृंदावन है ये प्रेम जो है चैतन्य महापोधे इसके द्वारा सारे समाधान और बाकी समाधान करने जाओ तो समाधान नहीं होगा किसी भी हालत से कोई समाधान नहीं है समाधान नहीं निकलेगा जो श्लोक दे शुरू किया था उसमें विशेष ये है जो जब तक ब्रह्मो कथा चर्चा करते रहोगे सेवा का बारे में कोई ध्यान नहीं है अपना शरीर लेखे ही व्यस्त है सेवा का बारे में क्या कुछ ध्यान ही नहीं है सामान्य खाओ पियो और कथा सुनो ये भी होता नहीं ऐसा जो हालत है ये श्लोक के द्वारा ऐसा भले जावत ब्रह्म कथा जो है अर्थात ब्रह्म वस्तु का बारे में चर्चा करते रहे जावत ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी दुख तिक्तिभावे बोले जब तक ब्रह्म कथा का, का चर्चा करते रहोगे जब तक मुक्ति पदवी जो है इसको अगर घृणा ना करोगे मुक्ति पद भी सुनने का साथ साथ सर्वोम भट्टाचार्य जो जो है वहां बोले मुक्ति पद ये शब्दों को परिवर्तन क्यों किया सर्वोम भट्टाचार्य बोले मुक्ति पद जो है हमसे पढ़ा नहीं जाता क्यों क्या हुआ बोले मुक्ति पद सुनने से डर लगता है जावद बम कथा हम है मुक्ति पद भी तावत न तिक्तिभावे ताबत चापे स्थिति मुक्ति पौध भी अभी हमसे बोला नहीं जाता हम बोल नहीं सकता ऐसा है मुक्ति सुनने से हमारा डर लगता है इतना दिन से मायावाद और मुक्ति ब्रह्मो ये सब विचार करते रहे अहम ब्रह्मोश्मी इत्यादि और हमसे बोला नहीं जाता और बताए कि देखो बात ये है कि ये जो समाज ये जो समाज संसार है ये समाज संसार इसमें रेगुलेशन है रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तमाम संसार जो है एक ठो तो, इसमें सारे नियम नीति है रेगुलेशन है सारे सिस्टम है ये जो संसार है इसमें सब जो भी है लेकिन इसमें सिस्टम है कुछ नियम है समाज संसार का कुछ नियम है नियम जो है ये नियोम विश्रृंखला थे हमको लगता है ये सब बेकार ये जो नियम है ऐसा है कि ये हमारा लिए बिल्कुल बेकार है जब भगवान श्री कृष्ण का चरण में प्रीति हो जाए परिपूर्ण रूप से उस समय हमारा समाज का सिस्टम समस्त रूल्स एंड रेगुलेशन जो कुछ है हमारा बेकार लगता है ये कुछ है, हमारे लिए ठीक नहीं जैसे गोपियों का देखा ना उद्धव संवाद में भले जितना सारे समाज संसार का नियम श्रृंखला है सबको तोड़ फोड़ के गोपियों ने पूरा भगवान श्री से कृष्ण सेवा करने के लिए छलंग लगा नियम है जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ किसी का दर्शन नहीं होता चैतन्य चरण कमल का दर्शन नहीं होता तब तक आदमी का अंदर में जितना सा संशय संदेह वास्तव दर्शन मौखिक दर्शन नहीं ताबत ब्रह्म कथा मुक्ति पद भी ताबद न तीक्ति भविताव्यृंखलतम तिन्ह लोक वेद स्थिति लो ताबद मित कल न बहिर्वत्मसु हैं जब तक ना चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का दर्शन हो जाए तब तक ऐसा है हो जाने का बात बारा यहां तक कि भागवत का जो सिद्धांत तो है गुप्त तो सिद्धांत हो भी पूरा नजर में नहीं आएगा बेकार विचार करते रहे लेकिन वास्तव जो भागवत का जो गुड़ और रहस्य है सिद्धांत तो है तब तक समझ में नहीं आएगा काल देखा था कहाँ तक चर्चा हुआ बड़ा कहा काल चर्चा हुआ था शिशुपाल ना काल तो दंत तो ये जो है आ, तुम्हारा ये जो इसका नाश हो गया ना नारासधो का काल जोरा संदों का, संदो का नाश हुआ था जोरा संदों का बौद्ध हुआ हाँ फिर इंद्रप्रस्थों जो है इंद्रप्रस्थों इंद्रप्रस्थों को गए ठाकुर जी इंद्रपुस्तों को गए उसके बाद ज्रा संदी का जो जरा का जो जरा संध जो है उसका बौद्ध हो गया भीमसेन सेन भीम दादा के द्वारा भीम दादा के द्वारा जरासंद का बौद्ध हो बिल्कुल हो गया इसका बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने सोचा क्योंकि उद्धव जी पहले ही विचार करके बता दिया था द्वारिका में उद्धव क्या करना चाहिए उद्धव बोले देखो पहले जौरा का बोध बध होना चाहिए सबसे बड़ा बदमाश है इसके बाद जो है बाकी पांच पांडवों का जो मंगल का जो विषय है जो कराने का विषय है अभी ये जो है इंद्रप्रस्थों में भगवान श्री कृष्ण सारे व्यवस्था में लगे हुए हैं ज्योतिषिर महाराज को बता है कि इन महाराज के द्वारा राष्ट्रीय जुगो का समाधान करने के लिए व्यस्त है राष्ट्रीय जुगो में चारों दिशा चारों दिशाओं में जितना सारे राजा महाराजा हैं, सब राजा महाराजा जब तक बस में ना जाए तब तक नहीं होगा सारे जितना चारों दिशा दस दिशा में जितना सारे हैं राजा महाराजा जब तक जो जुदिश महाराज का बस में ना जाए तब तक राष्ट्रीय जो अच्छा नहीं होता नहीं ठीक इसलिए चारों दिशा पे चार भाई को भेज दिया चारों दिशाओं पे चारों भाई को भेज दिया भीम को भेज दिया कहा भीम को भेज दिया कहा एक दिशा अर्जुन को एक दिशा नकुल को एक एक दिशा भेज दिया बेच देने का बाद जो है चार जो सारे राजा महाराजा जितना है शरणागत हो गया उसके बाद राष्ट्रीय जोगों का आयोजन हुआ तमाम दुनिया का निमंत्रण हुआ सारे देव गंधर्व आदि जितना सारे देवता आदि जितना सारे हैं चौदह भोवन में साफ निमंत्र निमंत्रित होकर आए हुए हैं और ये निमंत्रण में सारे आए हुए हैं और पहले से ऐसा व्यवस्था बन चुका था जुधिष्ठिर महाराज विचार करके बैठे कृष्ण को बोले किसको कौन कौन सेवा बांटा जाए हम तो सेवा सेवा किस किस को क्या बांटा जाए भले ऐसा करके सेवा बंटवारा कर दी कैसे कृष्ण भगवान बोले जितना सारे अतिथि आए ऋषि मनीषी महारिषि सबका चरण हम धोएँगे ये सेवा मेरा है और बोले ये तो आपका लायक सेवा बोला बोले हाँ ये मेरा लायक सेवा है मैं जितना सारे संत महात्मा आए साधु गुरु ऋषि सबका हम चरण धोएंगे ये मेरा सेवा है मांग लिया और भीम दादा जो है ऋषि कर्मों में तो ही है हर वक्त <coughs> परोसने में परिवेशन जो है परोसने में तो दोपोदी का ऊपर कोई नहीं है ऐसा व्यवस्था हुआ और जो दुर्योधन है सुयोधन जो है दुष्ट है इसको एक सेव सेवा दिया कौन कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान ने सलाह दिया देखो अरे इसको जो ट्रेजर जो जो ट्रेजरर है ना माल खजाना उसका दायित्व तो दे दो जुधिशीर महाराज बोले तो वो तो हमको बदमाशी करे भगवान श्री कृष्ण ने हाँ बदमाशी करे इसलिए तो दिया वो वो तो बदमाशी करेगा ही वो तो फिर क्यों देगा भले उसका हाथ में एक पद्म है वो जितना बदमाशी करके आ, आ, लुटाते रहेगा धन दौलत उतना आते रहेगा ज्यादा <laughs> कृष्ण बोले भले इसको जानकारी नहीं है वो तो तुमको अपमान करने के लिए जितना सारा धन संपत्ति है वो तो खराब करने की कोशिश करे लेकिन वो जितना ही खराब करने की कोशिश करे उतना ही दिगुना तुम्हारा आ जाएगा कृष्ण भगवान बोले उसको छोड़ दो पहले का एक विषय है बहुत दिन पहले का भूपूर्व जन्म का एक विषय है इसलिए इसको यही माल खजाना दिया जाए माल खजाना का डिपार्टमेंट पूरा दिया वो इच्छा करके बहुत जैसे ऐसा करे वितरण करे धन संपत्ति जैसे जुधिष्ठिर महाराज का अपमान हो जाए लेकिन जितना भी किए उतना ज्यादा आना आने लगे ऐसा करके ऐसा करके जो है पूरा बंटवारा कर दिया भगवान श्री कृष्ण पार्त पर अखिलेश्वर सारे संत महात्मा ऋषि मुनियों का चरण जो है चरण धोने का जो सेवा है ये ले लिया, मांग लिया उसमें जो है ये जो है दुर्योधन जो है दुर्योधन बड़ा दुष्ट है कहावत है शास्त्र में ऐसा है कि ये दुर्योधन जो है ये जो दुर्योधन है यह दुरोधन कोली का अंश में जन्म है कोली मतलब कलह कोई कारण नहीं आपस में लड़ाई शुरू कर दो छोटे छोटे बात में ये कोली का प्रभाव है कोली ऐसा ही कराए कोली का काम ये बीच बीच में पूरा लड़ाई लगाए सबका सिला भक्ति बलती तो उस समय बोलते रहते हैं कि कोली ऐसा प्रभाव है कोली जो भजन करने वाले आदमी हैं उन लोगों का आदमी बीच लगा देगा फाइट एक दूसरे का साथ अगर वास्तव भजन करने वाले उसका तो फाइट नहीं है किसी का साथ लेकिन जो भजन में आयी हुए हैं सब बीच में सब लड़ाई करे ये कोली का प्रभाव है संतोष ये बोलते थे जो भी है इधर जो है दुर्योधन का मान हुआ कैसे ऐसे तो दुष्ट है ही है दुर्योधन का बड़ा अभिमान है वो ये जो तुम्हारा राष्ट्रीय जोगो जो है युधिष्ठिर का बड़ा सम्मान और इसके द्वारा उसका जलन हुआ बहुत और काल बताया था शायद ये जो मैं मैं दानव जो है बहुत इतना सुंदर टेक्नोलॉजी जानते हैं इंजीनियर है, है का उसका जो कला है बड़ा ऊंचा है वो पूरा इंद्रपुस्तों को खुद अपना हाथों से बनाया इंद्रपुस्तों का राजधानी जो है राजधानी राजधानी का अंदर जो राजमहल है वो भी अपना तरह तरह का टेक्नोलॉजी है विचार के द्वारा बनाया ऐसा सुंदर है उसमें भ्रमित हो जाए आदमी चलते रहे तो एक एक स्तंभों में अपना मूर्ति को दिखाई पड़े और जाने का कोशिश करे तो लगेगा यह पानी है अरे इधर तो पानी है बाद में देखिए पानी नहीं पत्थर है फिर दूसरा जगह जाए वो तो ये तो पत्थर है शायद देखिये ये पानी है भ्रम हो जाए ऐसा करके दुर्योधन क्या किया एक जगह सोचे कि यहाँ पानी है पानी दिखता है कपड़ा उठाया देखा पानी नहीं बाद में जब देखा एक जगह बोले था भी पानी नहीं उधर जो सोचा कि ये पत्थर है वह पैर रखा था दुम गिर गया एकदम पूरा पानी पानी हो गया इसमें जितना सारे जितना सारे स्त्री लोग है हंसना शुरू कर दिया उच्च हा, हा, हा करके दुर्योधन बड़ा शर्म के मारे एकदम पीछा के पूरा चला गया वाला हम देख लेंगे इसका चुकाएंगे हम बाद में हैं ऐसा करके जो है और बहुत सारे विषय हैं ऐसा करके युधिष्ठिर महाराज का जाय एकदम वो एकदम फर्स्ट क्लास सुंदर राजस्व युग पूरा हो गया पूरा और राजस्व योग का अंदर जो है जो शिशुपाल जो है राष्ट्रीय जगो शुरुआत का पहले जगो का पहले किसको पहले पूजा किया जाए इस विचार है शास्त्र में तो तमाम ऋषि मुनि जो है मन बैठ के विचार कर रहा था ये हम जितना सारे हजारों आए हजारों लाखों लाखों आए हुए हैं इनमें से किसको पूजा किया जाए किसका पूजा किया जाए तो एक आदमी बोलता है इसको पूजा करो एक बोलते है इसका पूजा करो पहला पूजा होनी चाहिए बाद में सहदेव जो है सहदेव है वो बोल दिए बोले पूजा तो करनी चाहिए कृष्ण का कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए क्योंकि अनंत ब्रह्मांड जगत का तो यही मूल आधार है इससे इसको पूजा करना चाहिए जब ऐसा बोला तो ये क्या कि गुस्सा में आकर शिशुपाल ने गाली दिया गाली देना शुरू किया शिशुपाल का बड़ा गुस्सा आ गया ऐसे तो राग है पहले से ही राग है गुस्सा है जब से जन्म हुआ जन्म के बाद जब थोड़ा थोड़ा तत्ता बाबा ये सब बोलने लगे पापा बाबा तब से कृष्ण को गाली दे रहा है ये सही है जन्म से पूर्व जन्म का ये है तो बुआ को बोल के रखे देखो ये 108 पाप करे 108 अपराध करे उसका बाद हम इसको मारेंगे बोल के रखा है जब तक 108 पाप पूरा नहीं हुआ 108 अपराध तब तक हम मारेंगे नहीं इसको तो 108 पूरा पूर्ति का रास्ता में है अभी अभी जो है क्या ये गाली देना शुरू कर दिया हे बेजानमा है कहाँ का है ग्वालिया है, है इसका पूजा करे है बुद्धि खराब हो गया बच्चा का एक बच्चा है सौदे इसका बुद्धि लिया सब इतना सारे बड़े बड़े ऋषि महाराषि हैं इनमें से, है। इन से पूजा करना चाहिए बोला गाली दिया बहुत साथ जो है कृष्ण का गाली सुन के कान बंद करके एकदम चला बोला कृष्ण का गाली सुन रहा है सब इसके बाद जो एकदम उदम मचाए बहुत तो उसके बाद कृष्ण काकी सुदर्शन चक्रों को बुलाए और उसके बाद छोड़ दी सुदर्शन चक्र घूमते घूबते गए और शिशुपाल का पास गया और उसका गले को काट के पूरा उसका जो मूर्ति फेंक दिया गर्दन गर्दानालाक कर दिया करने का साथ हाकार मच गया उसके बाद शिशुपाल का जो आत्मा है वो शरीर से निकलते हुए प्रदीप जैसा है प्रदीप का रोशनी ऐसा करके धीरे धीरे धीरे धीरे आए और भगवान श्री कृष्ण का चरण में आके समा गया चरण में सब देखे सारे आदमी देख रहा है ये प्रदीप का भी गय रोशनी जा रहा है धीरे धीरे ऐसा करके जाते जाते कृष्ण भगवान के चरण कमल में आए उसका साथ मिल गया ब्रह्मो साजुजो और भगवत विग्रह में साजुजो साजुजो दो किस्म का है ऐसे तो हां, है साजुजो दो किस्म का दो किस्म का है एक ब्रह्मो में ब्रह्मो में साजुजो और है साक्षात भगवत विग्रह में साजुजो ब्रह्म साजुज जो है इससे भी ये साजुजो जो धिक्कार ज्यादा ब्रह्मो साजुजो तो धिक्कार है ही हैजो से ईश्वर साजुजो और साथ ज्यादा धिक्कार है घिना है ठाकुर जी का इसमें और कहने वाला बात ये है कि शिशुपाल का गर्दन अलग कर दिया गया लेकिन एक बूंद भी खून जो है जोग्य में नहीं गिरा ठाकुर जी का एक कृपा है एक बूंद जो खून है वो तुम्हारा कुरक्षेत्र जो तुम्हारा राष्ट्रीय युगो का जो आंगन है प्रांगण है उसमें नहीं गिरा क्योंकि एक बूंद खून अगर किसी का भी जो पहुंचा हुआ है तो राष्ट्रीय युगो बंद हो जाएगा होगा नहीं पूरा होगा नहीं राष्ट्रीय युगो का ऐसा नियम है उसमें कोई भी जोगो जोगो में जो जोगो करने वाले जो जोगो करने वाले हैं पुरोहित है होता उद्गाता, जो सब है ना वो सब आज जो कराने वाले है कराने जो जो जजमान वो जो है वो भी एकदम सुस्त होना चाहिए बिल्कुल सुस्त कोई बीमारी नहीं कोई काटा काटाचर कुछ नहीं फ्रेश एकदम नहीं तो जोगो नहीं होगा ऐसा करते हुए काकी शिशुपाल का बद हो गया शिशुपाल गाली दी बोले गुआरिया है उसका पूजा पूरा करे बेजन्मा है उसका जन्म का कोई ठीक नहीं है ऐसा करके गाली दी बड़ा भारी और जब शिशुपाल गाली दी तो सरस्वती शुद्धा सरस्वती उसका जवान पे बैठकर, बैठकर प्रशंसा की बोले बेजन्मा है जब गाली दी तो ये तो बेजन्मा तो है ही है जन्म नहीं है अनादिराधि गोविंद जो है, है? और शाशतोरा नित्यो शो अयम नन्न मान ये तो आत्मा परमात्मा है तो इसका जो है जीवात्मा का बारे में ये शब्द बोला गीता का जब हम बोला एक ही है परमात्मा तो जीवात्मा का साथ ही एक ही रहता है तो ये कभी भी इसका जन्म मरण नहीं है नित्यो शाश्वतो ठाकुर जी है सनातन है ठाकुर जी इस अवस्था में इसको मारना संभव नहीं ठाकुर जी को कैसे मारे शिशुपाल तो गाली दी बोले ठीक है भी है उसके बाद गोआरिया है गोआरिया है गौ गो चराने वाले गाली दिया आप विचार करो तो सचमुच गौ चराने वाले गौ चराने वाले नहीं किनो ओ गौ चराता है तुम सोचते हो ओ गौ चराना वास्तविक कृष्णो का नाम क्या है किस््ण तुम्हारा शरीर का जितना इंद्रियों है मन है सबको चलाते हैं तुम्हारा पूर्व संस्कार का अनुसार चलाते हैं किष्णो जो है इंद्रियों जितना सारे इंद्रियों का उदिष्टर है ऋषिकेश कृष्ण का नाम है क्या है ऋषिकेश सारे जो इंद्रियो है सेंस ऑर्गन इसका अधिष्ठाति देवता है ऋषिकेश और गो मतलब इंद्रियोग गो मतलब इंद्रियोगण दोनों अर्थ लगा दो एक तो है गो गो माता चरण तो ये भी ठीक है और इंद्रियों को चराने वाले है ये भी ठीक है दोनों ठीक है तो शिशुपाल ने गाली दी है बेटा गुआरिया तो गुआरिया है ही है चैतन्य महाप्रभु जो आप देखो हमारा नवद्वीप लीला में चैतन्य महाप्रभु का साथ पास एक आये सर्वग्वा ओ गन ना वो जो गिन के बोल दे सकता क्या है नहीं है सब बोल सकता चोत बोले गिन के बताओ तो मैं कौन हूं आप गिनो कौन है वो बोले ठहरो गिनना शुरू कर दिया गिनने का बाद जो है कुछ बोल नहीं पाया ऐसा सा बड़ा आंखे कर रहा है क्या हुआ बोलो मैं कौन बोले देख के तो पागल है देख तो तुम तो पागल हो क्यू भले हम देखे अनंत ब्रह्मांडो जितना है सबका तुम समाश्रय है तुम समाश्रय है देखा अनंत ब्रह्मांडो का तुम समाश्रय है देखा देख के हम तो पागल हो गया अभी भी आपका जो मूर्ति है आपका अभी का जो मूर्ति है ये भी वो ही है कि चेंज कर दिया शरीर का रंग फंग महाप्रभु हंस के बताए तुम कुछ नहीं जानते हो मैं पहले ग्वरिया था मैं पहले ग्वार था गो का सेवा की इससे अभी ब्राह्मण का छवाल हो गया है पूर्वे पूर्वे आमी छिलाम, है छिला है अभी हो गया ब्राह्मण छवाल ब्राह्मण का लड़का बन गया छवाल मतलब लड़का ऐसा करके बोले बोले अभी जो है आप पहले भी वही थे ऐसा करके तुर्ती की ऐसा शिशु का गाली तो है ही है लेकिन इससे भगवान निंदा जो है इसके द्वारा शुद्ध सरस्वती प्रशंसाई किए हैं उसमें निंदा नहीं हुआ लेकिन फिर भी अपराध तो किए हैं हिंसा है उसका अंदर में तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसका उद्धार कर दिए चक्र के द्वारा गला कट के उद्धार कर दिए चलो अब आत्मा जो है जाके भगवान भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चरण कमल में जो आत्मा जो विलीन हो गया ईश्वर साजुज मिला और वैष्णव जगत का सिद्धांत तो यह है कि ब्रह्म साजुजो से भी ज्यादा अधिकार है ईश्वर साजुज हो गया अभी जो है भगवान श्री कृष्ण बहुत दिन से आ, कहा है इन गए हुए और इधर जो है और शिश, जो शिशुपाल का दोस्त है और जौरा सं का दोस्त है जो दंतोबर को आदि बड़ा उसका जो रहा, रहा बहुत गुस्सा हुआ उसके बाद वो सालबो बोल के एक असुर है पूरा दारुका को पूरा एकदम अवरुद्ध की इसके बाद प्रदुन्नो जो है प्रदुन्नो आदि जितना सारे जदुवंशी सबका साथ बड़ा भारी लड़ाई भाई और प्रद्नो का साथ इतना लड़ाई हुआ प्रदुनो जो है अस्त्रों के द्वारा थोड़ा बहुत मूर्छित होने का लीला की इच्छा करके विशेष बढ़ था इसलो का ऊपर उसमें सारुथी जो है सारुथी प्रद को लेके खतरा का बाहर ले जाने के लिए पूरे युद्ध खेत का बाहर आ गया जब प्रदुन्न का थोड़ा होश आया प्रद्युन्न ने सारूथी को गाली दी बोले तो तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया तुम क्यों युद्ध खेत का बाहर लाए हो मेरे को है हम किस खनन का है देखो जो हाँ जी है कृष्ण है बोले सारथी बोले हम क्या करें युद्ध का यही नियम है जो अगर मालिक युद्ध करते करते कुछ हो गया उसका अगर खतरा है तो नियम है उसको लेके युद्ध का युद्ध का जो बाहर लेके उसको सुस्त कराए ऐसा नियम है हमारा क्या दोष है उसके बाद साल वो बौद्ध हो गया इसके बाद दौतोवक्रो विधुर दौंत बक्रो इत्यादि हो गया हाँ ऐसा करके जो है बॉल बॉल बौद्ध हो गया और इसके बाद जो है बलदाव जी महाराज बहुत सारे प्रसंग है इसमें जो बॉल बॉल बौद्ध कैसे हुआ बौल बौद्ध बौद्ध बड़ा आश्चर्य का है जो ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध जो अब शुरू होने जा रहा है तो बल्लाव जी महाराज बोले देखो इतना समाधान करने का कोशिश की कि लेकिन कुछ हो नहीं पाए युद्ध बिल्कुल बिलकुल युद्ध बंद नहीं किया गया बुद्ध होगा ही होगा बल्लाव जी महाराज बहुत कोशिश किए कृष्ण भगवान तो दूध बन के गए थे कौरवों को, को साथ समझौता करने के लिए लेकिन समाधान कुछ नहीं हो पाया क्योंकि ये होना ही है तो इसलिए ठाकुर जी क्या किए बोले ठीक है ये धर्म युद्ध है होना ही है तो होने दो बल्लाव जी महाराज देखो बल्लाव जी महाराज विचार किया ये हमारा अपना खानदान है पांडव पांडव कौरव तो एक ही है वंशोव तो एक ही है भाग हो के कौरव पांडव हो गया आ, अब इस जो युद्ध है उसमें अपना अपना सब खानदान का युद्ध है आप आपस में लड़ेगा ये सब हमको नहीं देखना है ये सब हमको देखने का जरूरत है नहीं हम बाहर चले जाए हमारा बात माना नहीं कोई बोल के जुधिष्ठिर महाराज यही तुम्हारा बल्लाव जी महाराज पूरा तीर्थाटन करने के लिए निकल गए बल्लाव जी महाराज अभी तीर्थाटन भारत का पूरा तीर्थटन के पूरा कहाँ जहां जहां बल्लाव जी महाराज गए थे उसी उसी सब जायगा हमारा नित्यानंद प्रभू भी गए थे नित्यानंद प्रभू भी गए पूरा जहां जहां बल्लाभ जी महाराज गए थे तीर्थाटन करने के लिए सब जगह गए और नौवीं क्षेत्र जब पहुंचे ऋषियों ने मिलकर प्रार्थना किए बलदाव जी को देखो हमारा यज्ञ है हवन आदि सब बंद कर रहा है बद, बदमाश है एक ओसुर है राक्षस बदमाश है और हर वक्त आके जब यज्ञ करने बैठे वहाँ आके पिशाब कर देता खून फेंकता है मांस फेंकता है थुक्कार देता है ऐसा बदमाश है आप थोड़ा समाधान करो बोल के समाधान की बलबल -बल जब आए बलबल -बल एकदम भयंकर देखने में बदमाश एकदम ये बलबल को क्या की बलदाव जी महाराज ने उसको समाधान कर दिया बलबलव कर दिया उसके बाद जो है बलराम तीर्थाटन करने के लिए निकल गए उसका पीछे भी एक रहस्य है किया जब हरि कथा सुनने बैठे रोमहरसन जो है गुद्य में बैठे रोमहरसन जी का बहुत दिन का एक ख्वाहिश है मैं हरी कथा बोलते बोलते अपना शरीर को छोडूं इच्छा है ठाकुर जी अगर स्वयं हमारा शरीर को ले ले तो अच्छा है ऐसा विचार बलदाव जी महाराज के हृदय में है पूरा जानते हैं हमारा एक बड़ा भारी संत है ये है आपका शिला स्वामी महाराज का शिष्य है गौर गोविंद स्वामी महाराज ये मायापुर में चोई चो, मायापुर क्षेत्रों में चैतन्य चैतमी तो व्याख्या करते करते करते करते जब वा कल पद कृपा सिंध व्यवच्छो पतितांग पावन बच ऐसा बोला तब चौतन चौथा में तो है इसमें ढक बा छोड़ दिया उड़ीसा का है बड़ा सुंदर इतना सुंदर साधु मेरा गुरु उसको बहुत प्यार करते थे गौर गोविंद स्वामी सौरीज छोड़ने के बाद बहुत सारे उसका शिष्य जो है हमारा गुरुजी के पास आते थे रोते रोते हाँ हम कहाँ जाए बहुत सारे आया था शिष्य फॉरन विदेशी लोग देशी लोग इतना ब्राह्मण व शुद्ध एकदम और इतना सुंदर भजन किए कि देखो शरीर छोटा कैसे जब बांछाकल चैतन्य पाठ हो गया एकदम फ्रेश है कुछ असुस्थ नहीं है वह बोल दे बस चौके चैतन्य चैतन्य चोईत� मंत्र ऊपर माथा छोड़ दिए इतना सुंदर है कीपा तो बलदाव जी महाराज भी देखो अभी जो है रोमो उठ के खड़ा हुआ नहीं ऐसा देख तो के भले तो उठ के खड़ा हुआ नहीं इससे बलदावी इसे इच्छा करके बलदाव जी महाराज एक कुश लेके उसका शरीर का आ, उद्धार कर दिया और लोग सोचता है कि वध किया ऐसा उद्धार कर दिया बध नहीं है कर दिया और इसीयू ने बोले देखो आपने तो बल्लाभ जी महाराज को बोले आ, आप धर्मों का पालन करता हो आप ऐसा करके सो ब्रह्मो साफ लग गया आपका तो हम क्या करें बोले सारे तीर्थो टर्न करो तीर्थो यात्रा जरो सब बल्लाव महाराज कौशिकी सरसु प्रयाग पुल्हाश्रम गमोती गंडकी हैं विशाल हैं स्वर्ण गया गंगा सागर है गोदावरी पंपा भागीरथी कांची सीरंग सेतु बंध है समुद्र जो है ताम्रपोर्णि मलय कन्याकुमारी है अनंतपुर त्रिगर्त का गोकर्ण तीर्थ है सूर्प दंड कारण बहुत तीर्थ यहाँ तक की लिखा है कि बौद्धिकाश्रम जो है बौद्धिकाश्रम पहुंचे बौद्धिकाश्रम जब पहुंचे बौद्धिकाश्रम में बैश गुफा से बैषदेव जी महाराज स्वयं प्रकट होके बलदावजी महाराज का दंडवा स्वागत किया ऐसा सुंदर प्रसंग है इसके बाद जो है इसके बाद जो है बहुत सारे प्रसंग हैं और बलराम तीर्थवर्णन करते करते कुरुक्षेत्र तो जो तो एक दो तीर्थाटन करते करते बाद में जो है बल्लाजी महाराज अंतिम में कहाँ आए अंतिम में फिर हस्तिनापुर का आने का कोशिश की जो तीर्थाटन हो गया पूरा युद्ध युद्ध हुआ लेकिन बल्ला भी आए फिर भी अगर कुछ समाधान हो हो नहीं पाया तो देखा आ, तुम्हारा ये जो है गदा युद्ध हो रहा है किसका किसका एक का साथ दूसरे का किसका ए भीम का साथ दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा है ये गदा युद्ध ऐसा भयंकर हो रहा है कि गदा युद्ध में कोई समाधान आने का कोई प्रसंग नहीं दिखता है नहीं आने का कोई प्रसंग नहीं है ऐसा अवस्था में बल्लाव जी महाराज बोले जे देखो तुम लोग निरस्त हो जाओ युद्धवंध कर दो होगा नहीं दोनों में क्योंकि भीम का शरीर का बल थोड़ा ज्यादा है और गदा अस्त्रो जो है गदा अस्त्रों में आ, ये जो दुर्योधन का जो कला कुशली है गदा युद्ध में टेक्निक जो है ज्यादा जानता है कौन दुर्योधन क्योंकि दुर्योधन तो खुद सिखाया गुरु के बलदाव जी महाराज इसलिए उसका जो उसका जो गोदा युद्ध का टेक्निक है ज्यादा वो जानते हैं और ये जो है इसका शरीर का बल ज्यादा है इसके बाद जो है दोनों में लड़ाई हुआ लड़ाई होते होते क्या की लड़ाई होते होते किसी भी हालत से उसको जीता नहीं जाए ऐसा अवस्था है इस अवस्था ऐसा हुआ जब बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया उसको इधर मारो नहीं तो मरेगा नहीं इधर मारो क्यों इधर मारे भले इधर इसलिए मारे कि ये जो है इसका एक कहानी है जब कुरुक्षेत्र तो युद्ध शुरू होने जा रहा है तब क्या की ये जो है आपका कौन ये जो दुर्योधन है दुर्योधन को गंधारी मैया ने अपना तपस्या के बल के द्वारा बोले तू नंगा होके आना मैं तेरा पूरा शरीर को ऐसा बना दूं कोई भी मारे गदा कुछ नहीं होगा ऐसा गदा मारे अस्तो मारे कुछ नहीं होगा तो वो मैया का पास जा रहा था इतने में किसने जानता है अभी तो समस्या हो जाएगा बीच में आ गया अरे नंगा होके कहा जा रहे हो शरम आ गया महिया का पास बुलाई नंगा होके तो नंगा और नहीं चाहिए बोले मैया ने बोला नंगा बोला कम से कम तो एक पर्दा लगा के जाओ इधर कम से कम सारा शरीर खाली रहे तो ऐसा ठाकुर जी चालू कर दिया तो वो क्या बातों में आ गया बातों में आके क्या की पूरा नंगा नंगा नहीं हो पाए पूरा ऐसा लगा कि वो ये जो जगह है वो जगह वो जगह कपड़ा था तो उसमें ये जगह जो है गदा का प्रहार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इशारा के इधर मारो जब इधर मारे तो ये जंगा में मारे तो एक गिर गया एकदम हैं ये होने का बाद बल्लाव जी महाराज बड़ा गुस्सा हो गया बोला हम भीम को मार डालेंगे एकदम छोड़ दो हमको बोले क्यों कृष्ण भगवान जानते बोलनाम बोले ये गोदा युद्ध का जो टेक्निक है इसका बाहर गया मारो भीम को मार डालो बोले बोलदाओ जी महाराज रास्ते तो उठाया बोला वो भीम को हम मार डालेंगे कृष्ण भगवान पैर पकड़ा भैया तू रुको तो सही बात तो सुनो नहीं हम नहीं सुन ये अन्य ही किया गुद्ध में नियम नहीं है ये ये, ये ऐसा हफ है शरीर का इसका नीचे नहीं जानी चाहिए क्यों गया हम मारेगा तो कृष्ण भगवान बोले भैया किसका साथ न्याय और अन्याय का विचार कर रहे हो जिंदगी भर जो अन्याय किया है उसका पक्ष में तुम बात कर रहे हो क्या न्याय किया बोलो अब भीम दादा ने थोड़ा इधर मर दिया ठीक है लेकिन इसने क्या न्याय किया पूरा इसका जीवन देखो एक, एक बदमाशी किया पूरा अन्याय किया कौन सी न्याय किया बोलो ऐसा करके प्यार पकड़ के दाऊ भैया को शांति किया और थोड़ा ठंडा हो जाओ गुस्सा क्योंकि बल अगर गुस्सा हो जाए तो मुश्किल है ऐसा करके जो है तीर्थाटन हो गया इसके बाद जो है इसके बाद बहुत सारे प्रसंग हैं जो इसके बाद दारुका में इधर है इसका बाद भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध खत्म हो गया सब कुछ समाधान है उसके बाद दारिका को गया दारिका को जाने के लिए पूरा तैयार हुआ हम हम दारिका चले जाएं, दारिका को चले जाएं ऐसा दारिका जाने के लिए तैयार हुआ इस प्रसंग में पहला स्कंध में चर्चा किया था जारो का तो उस समय में ऐसा हुआ था पांडवों का शेष वंशोधर आदि जितना सारे प्रसंग है ऐसा हुआ था प्रसंग जो है इसके बाद फिर क्या हुआ बोले सारे समाधान हो गया इधर और जो है भगवान श्री कृष्ण जो है दारिका को चले गए दारिका जाने का बाद दारिका में जितना सारे द्वारिकावासी है जो दुवंशी बारा आनंद में उछल पड़े कितना दिन बाद हमारा कृष्ण आया है हमारा इधर बोल के आनंद से नाचने लगे इधर जो है इधर जो है एक तो एक समस्या एक बात हुआ सीधामा विप्रो ये सीधामा विप्र का प्रसंग आ रहा है अभी सीधामा विप्र क्या की बला सीधामा विप्र जो है अभी बहुत सारे प्रसंग है इसमें हम तो शॉर्ट कर दिया क्या किया जाए उसके बाद जो है जो पहले देखे इधर सीतामा विप्र का प्रसंग आ रहा है इधर सीधामा विप्र ऐसा है जिसका साथ भगवान श्री कृष्ण शांतिपुनि मुनि का जो आश्रम है शांतिपुनि मुनि का जो आश्रम है उधर उज्जैनी जगह का नाम है उज्जैनी उज्जैनी जो है उज्जैनी क्षेत्र में पढ़ने के लिए गए थे कृष्ण बलराम और शांतिपुनि मुनि का उधर जो पढ़ने के लिए गए उस समय जो है सीदम अभी जो है इस, इसका साथ पढ़ाई किया एक साथ एक साथ पढ़ाई किया उस प्रसंग इधर आ रहा है बड़ा सुंदर प्रसंग है भले बलदाव जी ये जो है बल्दाव जी महाराज तो ये सब कर दिया उसका राष्ट्र उसका बाद जो है सोभरी तो सुदामा विप्रो का प्रसंग आ रहा है सुदामा चरित इसमें बचपन का साथी है बचपन का साथी है एक साथ उधर पढ़ाई करते थे और ये दोस्त जो है बड़ा निस्किचन है और किसी का पास कुछ मांगते नहीं थे किसी का पास कुछ मांगते नहीं थे ऐसा निष्किंचन है और इसका प्रसंग बड़ा सुंदर है भागवत में भले सुदिप्रो जो है जिसका बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए तो अच्छा है इसमें परिखित महाराज ने प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी गुरुजी के पास भवानो जानी चा मुकुंद महात्मा बिरजानी अनंत बीरजस्व स्रोत मीचा प्रभु भगवान का जो उस दूसरा सारे बड़े बडे सुंदर लीलाएं हैं बड़ा सुंदर सुनना चाहते हैं ऐसा करके वर्णन शुरू किए तो वर्णन करते करते इधर आए शुत्रदेव गोस्वामी का प्रसंग है परीक्षित महाराज इसमें सुव गोस्मी उपस्थित अब शुक्रदेव गोस्वामी अभी नईमी क्षेत्र में बोल रहे हैं श्री सुकवाचो सुख का प्रसंग उठा के शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे है अभी प्रसंग जैसे सुना है सुखदेव से कृष्ण स्व कृष्ण श्वासी सखा कस्िद ब्रह्मण ब्रह्म कृष्ण स्वसित सखा कषि ब्रह्मण ब्रह्म वित्व विरक्त इंद्रिथेसु प्रशां जिततेन्द्रियदेव गोस्वामी कह रहे थे कृष्ण स्वासी सखा कस्िद ब्राह्मणो ब्रह्म विम विरक्त इंद्रिया प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय बोले कृष्ण सुखा कुश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म कृष्ण भगवान का एक सखा था उसका नाम क्या है बोले उसका नाम है सुदामा विप्रो शखा ब्राह्मणों तो है ही है लेकिन ब्राह्मण बोलने एक से होकर ब्रह्मवित्वो ब्रह्मविद ब्रह्मविवार ब्रह्मवित्वो ब्रह्मविदों में एकदम एक्सिलेंट सबसे ऊपर इतना ऊंचा किस्म का भक्त है ठाकुर जी का दोस्त है और विरक्त इंद्र विरक्त इंद्र जितना सारे इंद्रियों से भोगने वाला चीज है उसमें बिल्कुल विरक्त है बिल्कुल विरक्त जुक्तो वैराग्यों का इतना गुप्त रहस्य है जे करोड़ों जन्म भजन करे फिर भी गुरु की पर नहीं होने से समझेगा नहीं जुक्तो वैराग्य का ऐसा जुक्तो वैराग्य ऐसा कठिन है इसमें पता नहीं चलेगा जे ये साधु का अंदर इतना वैराग्यो लगता तो नहीं सिल बनोदेव गोस्वाई महाराज को फॉरेन भेज रहा था किसको सिल भक्ति बनोदेव गोस्वाई महाराज जिसको ऑक्सफोर्ड का जितना सारे विद्वान हैं, वो बोलते थे महात्मा का जो अंग्रेजी है हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पास किया ये ऐसा अंग्रेजी नहीं है ऑक्सफोर्ड प्रेस से ऑक्सफोर्ड प्रेस है उससे बन महाराज की किताब लेके वो अपना नाम से छपा था अपना नाम से हमारा पास है ऑक्सफोर्ड जो प्रेस है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिलता ना ऑक्सफोर्ड का वो सब ऑक्सफोर्ड प्रेस उसका छापा था चैतन्य तो महापू का ऊपर ये जो वनदेव गोस्वामी महाराज जो फॉरेन जाने के लिए तैयारी में है पोपाजी ने उसका लिए एक शूट शूट कोट और जो बूट है ना जो शू पहनते हैं वो बुलाया मंगाया बोले ये पहनना है क्योंकि प्रचार करना है वो लोग तो है हमारा माफी बन के जाए तो कहाँ से आया है नंगा बाबा बोलेगा जैसा आदमी हुआ पोहाधनी बोले बन महाराज को बुलाओ बन महा को बुलाये ये जो कोट है पैंट है और ये जो शू है नया इसको पहन के मेरा सामने आओ वो शरम के मारे माथा ने चुके प्रोपात हम संन्यासी कैसे पड़े ये पहन के आओ आप वो तो सुने नहीं बार बार लज्जित हो गया प्रोपात कैसे पेंग? आप पहन के आओ मेरा साथ जब ये सूट और पैंट और टाई लगा के आए नाउ कम टू द पॉइंट अब ये इसको हुआ जुक्त हो बिहि है इसका नाम युक्तो बैराग्य कृष्ण भजन के लिए कृष्ण प्रचार के लिए कुछ भी हमको करना चाहे करना जरूरी है हम करें किस्टो प्रचार के लिए जैसे गोपियों ने कुछ भी की चाहे दुनिया अपमान करे तो कोट पैन पहन के प्रचार की बस अंदर में सन्यास है कुछ नहीं है वैराग्य है पूरा ये जो युक्तो वैराग्य है बड़ा कठिन है प्रोपा जी ने क्या बोला ये हम सायकालीन अधन में चर्चा करेंगे कितना सुंदर विचार है हैं हमारा ये है ना हम अगर चाहे तो अभी सन्यास का लाल वेश पर है दोष नहीं लगेगा पुचार के लिए सब जानता नहीं कोई क्योंकि इसका अंदर में लाल वेश है अंदर में हमारा कोई दोष लगे। ही लगेगा किंतु लेकिन जो सन्यासी है वो सादावेश पर दोष लगेगा ये है अवधुत व्यव कुछ प्रचार के लिए ऐसा दिखाने के लिए नहीं कोई दोष नहीं लगता विचार है वो गुप्त तो विचार प्रचार के लिए ये जो है विचार इतना गुप्त तो विचार है सुख विचार है कुछ समझेगा नहीं एक साधु संन्यासी देखने से मना इतना बड़ा बड़ा देखने में तो लगता है लेकिन उसको जितना भी परीक्षा करे कुछ नहीं होता होता है ठाकुर को साक्षात माया देवी परीक्षा करने के लिए आई साक्षात माया देवी कहां फुलिया में गंगा का किनारे गुफा का उधर साक्षात माया देवी आई कितना तीन दिन तक कितना परीक्षा की बाद में गुफा का सामने आके दंडवत करके बोले तीन दिन आपको हम परीक्षा की लेकिन हम हार गए बोले हमारा जो हाव भाव कटाक्ष जो है इसके द्वारा ब्रह्मा को भी हम मोहन कर देते लेकिन आपको कुछ नहीं कर पाए करके बाद में हरिदास ठाकुर से हरिनाम महामंत्र लिया माया देवी तो यहां भी जगत में कितना माया देवी घूमते रहते हैं कब हमको भी परीक्षा कर दे लेकिन कुछ कर नहीं पाए कितना परीक्षा किया हमको कुछ नहीं कर पाया गुरु जी का कि पा है <laughs> जो भी है ये जो है कृष्णो का जो ये जो दोस्त है सुदामा विप्रो ये ब्राह्मण तो है ब्रह्मवितम ब्रह्मविदों में इसका नंबर एक नंबर में आता है आप विरक्त जितना सारे इंद्रिय हैं इंद्रियो इंद्रियों का जो भोगने वाला विषय है इसमें पूरा विरक्त इंद्रियों के द्वारा भोग वासना बिल्कुल नहीं है वसे ही यस, वसे ही यश इंद्रिया तस्व प्रतिष्ठित प्रज्ञा किसका प्रतिष्ठित है इसका इंद्रियो विषय जो, जो, जो है इसके द्वारा भोग करने वाला जितना ही नहीं विरक्तेश प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया कितना सारे टाइटल दिया एक बोला ब्रह्मवितमो इसका बात, इसका बात बोला विरक्त इंद्र थेशु इंद्रियों का कोई विषय भोगने का इसका अंदर में कोई चेष्टा नहीं इच्छा नहीं इसका बात बोला प्रशांत आत्मा प्रशांत आत्मा कृष्ण भक्त निष्का मत है शांत ये शांत नहीं प्रशांत देखो ये पृथ्वी में सात समुन्दर है ना सात समुन्दर एक समुंदर का नाम है स्पेसिफिक ओशन प्रशांत महासागर पेसिफिक ओशन ये प्रशांत महासागर का कितना डेप्थ है जानते नहीं कोई बापरे हाँ अटलांटिक महासागर है जितना सारे महासागर है भूमध्य सागर बहुत सारे लेकिन प्रशांत तो महासागर महुए गहरा बाप रे ऐसा है पता नहीं चलता आप प्रशांत तो आत्मा प्रशांत तो आत्मा है और क्योंकि कोई कामना वासना नहीं तो प्रशांत तो आत्मा जितेंद्र जितेंद्रियो मतलब सारे इंद्रियों को किश्नों में लगाया जितेंद्रिय सारे इंद्रियों को किसने में लगा इसका अर्थ है जितेंद्रियो क्योंकि पहले तो बोल ही दिया बिरक्त इंदिरा थेसु पहले तो बोल दिया ना बिरुक्त इंदि फिर दोबारा ये बोले तो ठीक नहीं है। जो बोलना है वो तो पहले बोल दिया विरक्त इंदि अर्थेसु इसका मान लेते जितेंद्रिय तो फिर जितेंद्रियो शब्द क्यों बोला दोबारा इसका मान यह है इधर जो सेकंड टाइम जो जितन बोला इसका मानी ये है कि उसका अंतरात्मा जो है अंतर समा गया बिल्कुल ये मतलब कहना चाहते हैं इसका कहने का तात्पर्य ये है कि विरक्त इंद्र थे सुने का बाद भी तुम्हारा पतन हो सकता अगर तुम तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण के चरण में दिल नहीं लगा इसलिए दोबारा ये बोला बड़ा भारी बैरागी बना बस कामिनी का कटाक्षों से हो गया बस ब्रह्मचर्य पूरा गया गुरुजी बोलते थे देखो आ, कितना बात करते रहते अब हो जाएगा छुट्टी पूरा जिंदगी भर के लिए जाओ संसार में छुट्टी <laughs> करा देगा मायादी चारोर घूम रही है, है। जदृयोपन्न वर्तमान गृह चयपन वर्तमान गृहाश्रमी ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा जो कुछ भी चीज जो कुछ भी चीज आए उसी के द्वारा संतुष्ट हो जाते मांगने के लिए नहीं जाते जो कुछ भी आया ठाकुर जी के इच्छा के द्वारा ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा जो कुछ भी चीज आया बस उसी को स्वीकार करें नहीं आया तो ठीक है ये भी ठाकुर जी की इच्छा है ओ को गुजर रहे बाहरी दृष्टि में गृहस्थी है कितना सुंदर देखो आरिया तस, है कुछ इलास खुद खामा चौ तथा विधा उसका पत्नी जो है पत्नी भी ऐसी है क्या कहे खुदा में कष्ट कर, सहन करे फिर भी पोती देवता को हैं जो भी मिले पोती देवता पोती देवता के देने के बाद अपने आप कष्ट भोग करता है जो कुछ मिले पोती देवता का पहले दे दे उसका बच्चे तो खाए नहीं तो ना खाए ऐसा तस्सो भरिया कुछ इलास्यो है एक मोलिन खंडो वस्त्र है एक वस्त्रो भी नहीं है साबुत एक वस्त्रो भी नहीं है साबुत देखने में लगेगा महाराज इतना अभाव है तुम तो बोलोगी ना इतना अभाव है कपड़ा नहीं है चोपड़ा नहीं है बहुत कुछ है हैं? बोलोगे ना कपड़ा नहीं है देखो इधर लिखा भाई एक मलिन कपड़ा है उसी को कैसे पहनते कैसे क्या करते ठाकुर जाने ठाकुर जी जाने और ये मोलिन एक खंड वस्तु को धारण करके जीवन जाता कहते हैं और भोजन पानी का ऐसा व्यवस्था है कुछ नहीं मिले तो पानी पी के रह जाए और जगतवासी बोले महाराज इतना अभाव है इतना अभाव है इतना अभाव है लेकिन साधु महल में संत में एक बात है महाराज सुदामा विप्रो का इतना अभाव देख रहे हो लेकिन तुम्हारा जिंदगी में कितना अभाव है तुम तो देखा नहीं अपना जिंदगी में क्या क्या अभाव है देख लो विचार करो अंतरात्मा में अपने को पूछो अपने को पूछो सेल्फ इंटरग्रेशन कितना अभाव है तुम्हारा अंदर में सुधा अभिपूर्ण नंगा है कि तुम नंगा हो कौन सुदामा भी नंगा नहीं है इसका व्याख्या भगवान श्री कृष्ण किया है दरिद्र जस्तु अस्तु असंतुष्ट जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है देखो कितना सुंदर विचार दरिद्र कौन है दरिद्र जो असंतुष्ट हो हर वजह से दरिद्र है भिखारी है वो उसका नंगापन कभी भी समाप्त नहीं होने वाला वो दरिद्र है दरिद्र जस्तु असंतुष्ट होपनो जय तो अजितेंद्रिय कृपन कौन है जो अजितेंद्रिय है जो अपना इंद्रियो का बस में नहीं ला पाया वो वो है कृपन है इसका एक असली अर्थ यह है जो सारे तमाम सेंस ऑर्गन को भगवान का सेवा में नहीं लगा पाया वो कीपन है ये वास्तव अर्थ है वास्तव अर्थ है हमारा वृंदावन में ऐसा चलता है संतो समाज में बात अरे देखो इतना सारे अभाव महसूस कर रहे हो तुम उसका देखो सिदा विप्र का कुछ नहीं है इतना अभाव है ये है महाराज उसका कपड़ा नहीं है चुपड़ा नहीं है सब कुछ नहीं है घर नहीं है साबुत कुछ नहीं है साबुत एक बर्तन भी नहीं है ठीक है लेकिन भाप का कोई अभाव नहीं है भाप का अभाव नहीं है भजन हरि भजन में कृष्ण भजन में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सारे अभाव है कुछ नहीं है खाने का कुछ नहीं सब ठीक है लेकिन भाप का अभाव नहीं है पूरा भाप जो है भावेरे घर है मधोवेन्द्रपुरी भाव घरे चुरी न कोई लको <coughs> पोपाजी ने लिखा देखो खुल के पाना डेली एवरी डे विल दैट थिंग वैष्णव के हुईज वैष्णव कीतन नो कीतन नथिंग ईटिंग एंड स्लीपिंग वैष्णव के उधर लिखा हुआ है माधवेंद्र पुरी माधविंदपुरी घर एक चुरी कभू ना कोई माधवेंद्र पुरी बात घर में कुछ चोरी नहीं किया ऐसे बैठा हुआ कुछ नहीं है खाने पीने का कपड़ा नहीं चोपड़ा कुछ लेकिन घर में कभी चोरी नहीं किया माधविंदपुरी का था बोईरा को देखो जो मांग के नहीं खाता अरे मांग के नहीं खाता दूध की बात है मांग के नहीं खाता तो ये है ही है मांग के तो नहीं खाता अब अपने आप रोटी पानी आ जाए वो भी नहीं खाएगा सिर्फ दूध आ जाए तो ऐसा जो तृप्त नामानंदे तृप्तपुरी खुदा तृष्णा नहीं बाधे उसका खुदा तृष्णा जो है वो कुछ नहीं है देहोधर्म जो है कुछ नहीं है सिर्फ नामानंदे तृप्त है ऐसे जो माधविंदपुरी पाद है माधविंदपुरी पाद जो गोपाल जी महाराज जो सीना जी सीनाथ जी नाथो द्वार में है वही गोपाल हमारा गिरिराज का वही गोपाल गया गए भोल्लभाचार्यों का लड़का विठल बाद में वैष्णो का आज्ञा लेकर उतर क्योंकि मुस्लिम लोगों का मुस्लिम लोगों का आक्रमण चल रहा था वो गाड़ी भी हम देख के आए वो गाड़ी जिस गाड़ी के लेके गया वोल्लभाचार्यों का लड़का रास्ते में गाड़ी से एक गाड़ी से साक्षात वो बैठा हुआ है और दूसरे गाड़ी में ठाकुर जी आज जहाँ जहाँ बीच में रुक के ठाकुर जी को सेवा पूजा जल पानी सब वो गाड़ी में ही पूजा हुआ था पूरा जब तक वृंदावन से पूरा लेके गया था कहाँ पूरा एकदम नाथोद्वार जो है वहां लेके गया वो गाड़ी अभी भी है दो गाड़ी एक में कृष्णो ना सेना जी तो एक रथ दो रत्त तो ये जो है क्या बता रहा था माधवबिंद पूरी बात माधव बिंदु पूरी बात कभी भाव उसका जो दूध मांग के भी नहीं खाते दूध भी ठाकुर जी का इच्छा से आया तो खाया पिया तो नहीं पिया ऐसा जो माधव बिंदु बुरी बात है गोपाल जी सपने में आके बोले हमको प्रकट करो हम तो है इधर देखो पड़ा हुआ है उसको हमको लेके करो और गोपाल जी स्वयं उसको आचार्य बना दिया देखो आचार्य कैसे होता है हैं इस कौन से बहुत सारे आदमी हमारा पास आया था ये बहुत दिन पहले जो गुरु जी प्रोकट थे सारे एकदम आके बोले अखा हमारा गौड़ी मठ में जो है गौड़ी समाज में कि हमारा ऋतिक पद्धति है क्या या गुरुजी मरने का पहले सर छोड़ देने का पहले किसी को आचार्य बना जाए ऐसा करके आया तो हमारा ऋतिक पद्धति नहीं है गुप्तों एक सिद्धांत तो है इसको बताने से लोग मानेगा नहीं पोपात किसी को आचार्य बन के बना के नहीं गया किसलिए प्रोपात दो सिद्धांत तो है एक तो तमाम जितना सारे अपना पार्षद है देखा सब में गुरुत्व तो है देखा दूसरा एक सिद्धांत तो है हम गुरु बनाने का ऐसा प्रचलन कर जाए उसमें क्या आगा तो वो सोचेगा कि गुरु ऐसे ही होता है गुरु का इलेक्शन ऐसे नहीं होता आगे गुरुजी देखता है कि इसका अंदर में गुरुत्व तो है उसका बात और देखो माधव बिंदुपुरीपात का कौन गुरु बनाए ठाकुर जी स्वयं गुरु बना आचार्य जो है ठाकुर जी का ठाकुर जी के द्वारा निर्णय तो स्वयं आ जाता है ऐसे बहुत सारे आदमी देखा आचार्य नहीं बनाया बाद में ठाकुर जी का कृपा से आचार्य हो गया हो गया ना पर परमे में आज को कौन आचार्य बनाया था आचार्य स्वयं ठाकुर जी बनाया सब है इस बारे में तर्क उपतर्क नहीं होने चाहिए तो इधर जो है माधवबंदुपुरी पाद जो है भाव घर में कभी चोरी नहीं की हमारा भावघर में चोरी है बाहरी दृष्टि में तो कुछ है नहीं सब है पैसा धन दौलत सब कुछ है लेकिन असली जायगा जो है वो अभाव है दरिद्र है नंगापन है तो ये जो है हमारा वृंदावन में कहावत है जब मिल जाए संतोष धन सब धन धूल समान जब मिल जाए संतोष धन जब हृदय में संतुष्टि आ जाए तो सब धन जो है धन दौलत जो है धूल समान देखो परीक्षित महाराज के जीवन में देखो कितना तमाम संपत्ति को छोड़कर गए बाद में क्या की ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते करते सॉरी छोड़ दी दी ना सब धन धूल समान <coughs> सब धन धूल समान हो गया बोले वो चिंता ही नहीं किया सारे ऐसा करके ये जो है अभी सिदम अभिप्रो का पत्नी जो है एक दिन क्या कहे बल्जन नो नु नो भगवत हो सखा सख्सा श्री पति ब्रह्म शरण्य भगवान सततर शब नोनू ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात श्रीय पति ब्रह्मण शरण्य भगवान सततर शव ए तुम्हारा जो दोस्त है बचपन में लिखा पढ़ा की थी ना तो ये जो है आपका जो सखा है कृष्ण है ये लखीपति स्वयं और साधु गणों के परम आश्रय परम आश्रय इसके पास आप जाओ पत्नी पत्नी बड़ा सामी को अनुरोध किए थोड़ा अभी काम करो ना ओ कृष्ण के पास जाओ ना आपका तो दोस्त है ओ साथ साथ श्रीपति है आप दारिका में अगर जाओ दारिका नाथ का पास तुम्हारा दोस्ती तो है बहुत ध्वंदौलत मिलेगा बहुत ध्वंदौलत मिलेगा ऐसा बोला अस्ते उधुना दराव्याम भोजो भोजो विशी अंधकेश्वर स्मरत पादोकमल स्मरत पादकमल आत्मनमपी ये दास द्रोवीनम भूरी ते कुटुंबी ने ये तो बोला ही है महाभागो साधुन चाणम ये साधुगणों को बहुत प्यार करता है साधुगण इसका प्राण है आप थोड़ा जाके ही देखो ना दोस्त है साधुगण को धन संपत्ति तो वो तो छोटा मोटा बात धन संपत्ति तो देते रहते हैं दान करते रहते हैं साधु संतो को यह तो छोटा मोटा बात है लेकिन दसिद्रोवीणम भूरी सिदते थे कुटुंब मिने जितना सारे है वो आपको दे देंगे आपका कष्ट हो रहा है देखो इधर और ठाकुर जी ऐसा है उसका ठाकुर जी का चरण कमल को ध्यान करो तो ठाकुर जी बोलता है हम अपने को दे देंगे भले देखो क्या सिद्धांत है स्मरत पद कमलम आत्मनम अपी जो ठाकुर जी का चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं ठाकुर जी धन सम्पत्ति छोटा मोटा बात है अपने को देते हैं जगन्नाथ बोले को ले ले बस सबसे बड़ा संपत्ति कौन है कृष्ण है ना कृष्ण का संपत्ति क्या है दादा नहीं ऐसा है बोले जो चिंतन चरण कमल चिंतन करे तो चिंतन करने का साथ साथ जो अपने को दे देते हैं ले ले ले मेरे को ले ले जा चैतन्य मापो कितना बार चैतन्य च बोला तुम ही तुम जहां मेरे को बिक्री करोगे मैं वही बिक्री हो जाऊं बोला ना चैतन्य चरतमित्र बोला बहुत बार और सुदामा विप्रा जो सुदामा विप्रो जो है ये सुनते रह गए पत्नी का जो भाषण है पत्नी ने भाषण दी पत्नी, पत्नी ने पत्नी ने कही कि जाओ थोड़ा दारिकानाथ के पास देखा करके आओ तो ये धन सम्पत्ति का बात तो पत्नी ने कही है लेकिन सुदामा विप्रो परवंश है ओ बीबी जो अपना पत्नी जो है धन संपत्ति के लिए जाओ ये बात को ज्यादा सोचा नहीं उसका मन में एक शब्द जो है वो धक्का लगा ये हमारा पत्नी आज हमको कृष्ण दर्शन के लिए प्रेरणा दे रही है दैट इज अम्पोर्टेंट थिंग अब हमारा मन में आया ही नहीं कृष्ण दर्शन के लिए लाए हम भिकारी हैं कैसे कैसे जाए तो हम, हमको प्रेरणा दे रही है कि जाओ ना इतना दिन से देखा नहीं हुआ दोस्त है तुम्हारा जाओ देखा ये जो है इस बात को चिंतन की अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम सुधा इतना चिंता करते रह गए कि अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम जैसे वो जी को कौस भेजे बड़े जाओ थोड़ा नंद गोकुल में जाओ तो कौसो को गुरु माना कौन कुकुड़ तो जी बोले देखो एक आज कौन सा हमको भेज रहा कृष्ण दर्शन के लिए आज हमारा कितना सौभाग्य है बतम प्रदर्शक गुरु है अब यह पत्नी जो है ये हमको कृष्ण दर्शन के लिए भेज रही हैं स है? एवं भर जया प्रभु सह पार्थितो मुहू जब अपना पत्नी बहु बार कही जाओ ना जाओ ना जाओ ना देखा करके आओ न जब बोले तो सीधा चिंता करते रह गए आयम ही परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम उत्तम श्लोक का दर्शन होगा हमारा साथ ठाकुर जी का ये आनंद मैं और कुछ चीज सोचा नहीं धन दो मांगने के लिए सुदामा मैं बिल्कुल नहीं गया ये गलत बात है सिद्धांत तो। पत्नी बीवी बार बार कही लेकिन परमंशु है ये इतना बात कही इसमें से एक बात उसका धक्का लगा कि अयम ही परमलाभ उत्तम श्लोक दर्शन। अगर मांगना ही है तो सुदामिप पहले ही जाके किसों से मांग लेते मांगा नहीं मांगने का कोई विचार ही नहीं है इधर में तो सुदामिप गए हुए हैं अब जा रहे रास्ता से पूरा रास्ता जाते जाते पूरा रास्ता जाते जाते एक ही चिंतन हमारा साथ हमारा दोस्त जो है उत्तम श्लोक भगवान उसका दर्शन कैसे हो वो कैसे कैसे हमको प्यार करेगा हम भी कैसे देखे इतना दिन बाद वो तो छोटे देखे थे ना अब बड़ा हो गया होगा ऐसा करके इति संचिन मनसा गमनाय मतिम दधे इति संचिन मनसा गमनायो मतिम दधे ऐसा बार बार जो पत्नी ने कही तो बोले चलो हम जाने के लिए तैयार अब तैयारी क्या है हमारा माफिक तो नहीं है बेडिंग फेडिंग तैयारी तो कर कुछ नहीं है ही कुछ नहीं कैसे जाए तो जाए चलो हम जाए लेकिन कुछ है तुम्हारा के, हमारा दोस्त का पास जो जाए तुम्हारा पास कोई है हम उपहार का दे इतना दिन नियम है दोस्त का पास जाओ ठाकुर जी का पास जाओ गुरु वैष्णव के पास जाओ खाली हाथ नहीं जाना बैद्यो के पास जाओ खाली हाथ नहीं जाना है कुछ चीज लेके जाना है ऐसा नियम है शास्त्रों का तो ऐसा की बल्कि इति संचित मनसा गमना यमतिम दधे ओपी उपायनम किल्याणी दियतम तुम्हारा घर में कुछ है कल्याणी तो दे दो हम लेके कृष्ण को कृष्ण दर्शन के लिए जाए कुछ तो देना है क्या दे इति संचिंत मनसा गमना यमतिम दधे ओपी ओपी वस्तु उपायनम किंचित गृह कल्याण कुछ दियो हम जाए तैयारी हो गया बस जाचित्वा चतुरो मुष्ठिनो विप्राणो पृथुक तुण्डुल चोलवध्ये नो प्रदाद उपायनम भरतेर भले ये जो बीबी है जो पत्नी देवी देवी जो है स्वाधी हैं चार घर में गई चार घर में भिक्का के लिए चार थोड़ा थोड़ा इतना तंडुलरवा चाल जो है आतप चाल, उसका चार घर में इतना छोटा सुटा करके चार भिक्का इतना लाए लाके उसको वो भी कपड़ा भी नहीं है एक सीधा भी प्रकार जो कपड़ा है उसी कपड़ा फटा हुआ है उसमें जो आंचल है उसमें उस चाल को धर दिए देखिए ऐसा करके बांध दिए बोले जाओ ये उपायन है जाओ है चोलेन तान बद्या प्रदाद प्रदा उपायनम यही उपायनम है कि ठाकुर जी ठाकुर जी कोई भी चीज दे उसमें संतुष्ट हो जाएगा और भक्त अगर भक्ति है तो भक्ति अगर है तो पुष्प है बोले हमारा गीता में कहना है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जोमे में भक्त्या प्रजक्षती भक्त्या मान भक्ति के द्वारा विभक्ति है व्याकरण में संस्कृत भक्ति के द्वारा जो हमको देते हैं पानी पुष्पो फूल जल अरे महाराज पुष्प खा लेते हो लिखा है तद हम अस्नामी अस्नामी मत खाना प्रयसात्मा इसका कोई किस्म का व्याख्या किया टीकाकारों ने बोले ठाकुर जी लिखा है पत्रम पुष्पम फुलम फलम त्वम जो भक्ता प्रयोजित है तो उसको खा लेते विश्वनाथ चको बोले देखो विश्वनाथ चकवर्थ द्वारा रसीक व्याख्या किया विश्वनाथ चकोर्थ बोले ठाकुर जी को जो प्रेम के द्वारा जो एकदम प्रीति के द्वारा कुछ भी दे दे ठाकुर जी अनुसंधन करते ने खाने के लिए दिया है कि फूल दिया है वो खा लेते जैसे सीधा माँ बिपू का घर में छिलका को खा लिया कृष्ण विदुरानी अभी कृष्णो को देखते रह बोला भूख लगा जल्दी भोजन दो कुछ तो नहीं है अकेले का एक कांधी उसको उतारा बोले बैठो खाने के लिए हाँ बैठा और एक एक केले का छिलका को उतारा अकेले जो है उसको फेंक दिया छिलका को दिया किस छिलका खाने लगे छिलका खाने लगे और जब सीधा मिप्पो भिक्खा का बाद अंदर आ गया बोले देख के तो चौंक गया अरे मेरा घर में किस है आज देखे ऐ क्या कर रही है तू क्या बोले देखे छिलका दे रहा है को किस्् को छिलका दिया केला को फेंक रहा है हरे राम राम राम क्या अपराध कि कृष्ण बोलते हैं ना तुम सोचो मां हम तो ना केला खाता है ना तो छिलका खाता है हम तो भाव खाते हैं भाव प्रीति हम तो ना केला खाता है ना छिलका खाता है कुछ खाता नहीं है हम भाव को खाते विदु रानी का जो भाव है इतना प्रेम है वो हम देखते रह गए आह कितना प्रीति है देखो आंसू आ रहे हैं आप दे रहे हैं एक एक करके तुम सोचो माध विश्वनाथ किए जो कोई अनुसंधान दे दे दे। गोरंग मापू आप क्या है दे क्या लाए? क्या दे? एक लाए? दे दे दे क्या लाए लाए एक घड़ा दूध हैंग मे शिवा संगन में बैठ के अष्ट प्रहोर अपना मूर्ति प्रकट किए हैं है? कौन क्या लाए लाओ ये कैला लाए फॉल लाए जो लाया सब खा लिए ठाकुर जी पत्रम पुष्प फल तयम जो में भक्ता प्रजोचित ऐसा है ऐसा है और दूसरे टीकाकारों ने और व्याख्या किया बोले फल तो खा ले आप पत्रों कैसे खाए बोले पत्रों और पुष्पो जो है उसको भगवान श्री कृष्ण आंखों से देखा है ना उसके क्या द्वारा भजन हो जाता है बोले कैसे ये कोई माने हुआ आंखों के द्वारा भजन आंखों के द्वारा भजन भोजन नहीं होता भोजन होता कि नहीं जितना सारे जीवात्मा है सबका आंखों के द्वारा भोजन कर रहा है डेली एवरी फ्रैक्शन ऑफ मोव एवरी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट दे ऑल भोजन कर रहा है आंखों के द्वारा जर जगत का रूप भोजन कर रहा है कानों के द्वारा जरों शब्दों को भोजन कर रहा है हैं कर रहा है ना जितना सारे जर जगत का जितना सारा विषय है उसको भोजन कर रहा है इंद्रियों का इंद्रियों के द्वारा भोजन कर रहे हैं त्वचा के द्वारा स्पर्श सुख अनुभव करे स्पर्श सुख सब भोजन कर रहा है तो इस विचार से दूसरे टीकाकारों ने बताया कृष्ण भगवान अगर आंखों से देखा पत्र पुष्ओ वो भी एक किस्म का भोजन ही है भोजन ही है हमको देखा दिया हमको दिया है ना तो ये भी भोजन है भोजन नहीं ब्रह्म में है इंद्रिया यश सकल इंद्रिय वित्ती मंथी पसंति पंति कलयी चिरंजगंती है न ब्रह्मीता कौन पढ़ा एक मास्टर जी शोर के कौन जस्सा क्या इंद्रिया ध्यान से सुनो सिद्धांतो इंद्रियामती कल चिरंज माने क्या हुआ महाराज माने यह हुआ तुम आंखों के दरा केवल मात्र तो दर्शन कर सकते हो तुम दर्शन कर सकती हो तुम दर्शन कर सकते हो लेकिन ठाकुर जी आंखों के द्वारा खा भी सकता है कैसा बात है हाँ ठाकुर जी आंखों के द्वारा खा भी सकता है ऐसा ही तो ऐसा सिद्धांत तो, ब्रह्म संहिता में इंद्रियानीस्व सकल इंद्रिय वित्ती मतलब आंखों के द्वारा ठाकुर जी देख भी सकता है आंखों के द्वारा खा भी सकता है हैं आंखों के द्वारा एक एक इंद्रियों का सारे इंद्रियों का खमता है मेरा बात सुना इंद्रियानी यो सक्रिय वित्तीय मेरा बात समझा नहीं वन सेंस organ कैन डू ऑल फंक्शन एक इंद्रियों आंखों के तरह खाना चलना बैठना जो कुछ भी सब कर सकता आलिंगन करना सब इंद्रियों के द्वारा जो होता सब एक किस न कोई माने नहीं है बेकार का सिद्धांत है नहीं बेकार का नहीं हम जोरो जगत से एक उदाहरण दे दे हैं? जरो जगत से एक उदाहरण दे दे अच्छा बोलो साफ साप जो है साप का कान कौन देखा साप का कान देखा कोई साप देखा साफ नहीं देखा नहीं देखा साप का कान देखा नहीं है क्यों साफ का कान कहां गया साप का कान कहां गया बोले साप का कान है ही नहीं है कान है नहीं नहीं कान नहीं है बोल तो अभी कान का काम का कैसे ऐसा कर तो भागते कैसे बोले आंख आँख आंखो है आँखों के के के बोध देखते भी भी हैं हैं। और सुनते सुनते? सुनते इसके इसीलिए व्याकरण में है हमारा शब्द जो है उसमें सांप का दूसरा नाम आखि श्रोवाप का नाम है आंखों के द्वारा सुने आँखों के द्वारा देखे दो काम करता है तो जड़ जगत में अगर है जोर जगत में अगर इतने साफ है वो आंखों के द्वारा शोभन कर सकता है क्या ठाकुर जी आंखों के द्वारा सोमन नहीं कर सकता है? कैसे हाँ हर हालत में कर सकता है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो देखे वही बोल बताया ठाकुर जी अगर तुम प्रो खाने के लिए दिया है उसमें देखा ठाकुर जी का भोजन हो गया बस सब ऐसा है, है। हाँ हाँ पारण करो यही तो पारण हो रहे ठीक है।, है चलो पारण करने के लिए छोड़ा छोड़ दिया जाए अभी अभी जो है बाद में सायकालीन अधिवेशन में बड़ा बड़ी इम्पोर्टेंट है बहुत जल्दी आना आज बड़ा महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि काल जो है एगारो स्कंद चला जाए आज जो इम्पोर्टेंट सीता बाकी सिद्धांत तो, कृष्ण का गुरु में पहनना उसके बाद सामंत तीर्थ में जो है उसके बाद एगारो स्कंद में चले जाए कि बहुत सारे प्रसंग है अभी हो नहीं पाएगा आज यहाँ तक रहे यहाँ तक हमने छोड़ दिया क्या करे हैं यहां तक हमने छोड़ दिया क्या करे कृष्ण स्वासी सखा कशित ब्राह्मणो ब्रह्म विम विरक्तो इंद्रिया प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय वा छ कल्पतुरु सिकास भविष्य पति तान पावन भविष्यों नमो